क्या मैं बंद करवाता हूँ ये कोई तमीज है आज रात को गाना गा रहे शरीफों के मोहल्ले में अरे ओ तबला सारंगी वालों? बंद बग भग अरे बंद करो नहीं तो ये तबला सारंगी हाथ नाक मुंह, दांत सब तोड़ लूंगा अरे बड़े बेशर्म और मैं बंद ही नहीं हो रहे जब मिलो खेत तो अरे किसने थोड़ी है अरे बंद हो जाए देखिए तो ये कौन बदतमीज है क्यों नहीं हो मोहल्ला बोतल आपने फेंकी अरे अभी तो बोतल फेंकी है बड़ा तुम लोगों ने गाना बजाना बंद नहीं किया तो सबको उठा के कर रहे भोपाल से हाँ भोपाल फेंक दूंगा जरा मैं भी तो देखू कौन पहलवान है रुक जा बेटी रुक जाओ ये तो कोई मावाली बदमाश मालूम होता है लो, आ गए तुम्हारे सामने फेंको हमें उठाओ हाथ जरा हम भी देखें इन बाजों में कितना दम है तुम जैसा गुस्ताख और बदजुबान अगर हमारे भोपाल में होता तो हम तुम्हारा खड़े खड़े कत्ल करवा देते हम नहीं तलवार तो से डरने वाले कत्ल करना है तो एक तिरछी नजर काफी है बड़ा ही घटिया और बदतमीज किस्म का आदमी है पहले।, पहले पहलवानी दिखा रहा था अब शायरी पर ऊपर आया है ऐश मेरा नाम है हुसन का दीवाना हूँ कभी शमा कभी बुलबुल बुल, कभी परवाना हूँ ऐसे बदमाश और गुंडे आदमी को आप लोग इस मोहल्ले में रहने कैसे देते हैं निकालकर बाहर क्यों नहीं फेंकते क्यों हुआ? ये क्या समझे डाइवेंट तो सिनेमा फिल्म देखने आ गया तो मैंने कितनी बार निकाला फेरा जाते हैं आपको देख के आ रहे हैं शायद अजीब के लोग हैं ऐसे चले गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं <laughs> चारे मन ये समझदारों का मोहल्ला है आयुषों की कदर करता है और जाने वालों को तंहाई का मौका देता है बात लो बात तुम हद से बाहर होते जा रहे हो बचो वरना अच्छा नहीं होगा हाथ तो छोड़ दूंगा मगर साथ छोड़ना मुश्किल रहेगा क्योंकि हमें तुमसे अंग्रेजी में लव हिंदी में प्रेम और अपनी लैंग्वेज में कुछ, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हो गया है, है? तुम जैसे बीस आशिक आए और हमारी गली की खाक छानकर चले गए ये क्या बदतमीजी है? पेट्रोल की बदबू ऐसी दिमाग खराब हो गया है ओह हो, हो, हो। दिमाग की तरफ के लिए हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह माशा माशा सा पूछने की जरूरत कर सकता हूँ कि आप मशहूर कवाल बनने मियाँ हजरत आलू आलू आलू हैं जी हाँ यही है सोफी सदी यही है माशा आप कौन कदरदान है जी मैं कदरदान नहीं मैं कोचवान इन आपके ख्वाहिश जी ख्वाहिश यही है कि आप मेरी बग्गी में तस्वीर ले चले मैं आपको जाय मकान तक पहुंचा दूंगा <laughs> मोहन खान देखा बंबई वालों की कदरदारी <laughs> <प्राके> चलो भाई <laughs> लो तुम भी दूंगा जमूरे को भी खबर सुना ये रामपुरी चाकू है अब तक 1760 सौ आदमियों को शमशान और कब्रिस्तान पहुंचा चुका है 1760? दो चार ज्यादा भी हो सकते है। इसकी धार इतनी तेज है कि तस्वीर पे घुमा दें तो घर बैठे आदमी का गला फिलहाल मेरा खुवत हजूर इसे तो देखते ही मेरा गला कट रहा है इसे बंद फरमाइए ये इस तरह बंद नहीं होगा बनने मियाँ तो कैसे बंद होगा हजूर अगर आप मेरी चंद शर्तें मान लें तो मैं इसे मनवा सकता हूँ मुझे आपके हर शर्त मंजूर है इसे इसे जल्दी मनवाइए चाकू रामपुरी जी पन्ने खान हर शर्त मानने को तैयार है कहो तो शर्तें के मनवा दें चाकू चाकू हजूर हाँ फिर हैं। शर्त ये है कि कल आप कवाली के प्रोग्राम में तस् नहीं ले जाएंगे अच्छी कवाली के प्रोग्राम में क्या मैं तो कहीं भी नहीं जाऊँगा आशिक की नजर है ये दिल चीर के रख देगी मगरूर हुसन का असर कदमों पे झुका देगी इनसे कह दो वो कोई और होंगे तो फिर आप क्या है मैं, मैं वो चंदा नहीं मैं मजनू नहीं मैं वो मजनू नहीं लला देवाना कर दे मैं वो राजा नहीं फिर अफसाना कर दे ऐसी शम्मा का मुझको परवाना कर दे फिर तेरी क्या हस्ती है तेरी क्या हस्ती है तेरा क्या अफसाना चाहू तो बना दो पर भर में परवान, बना परवाना बना दो परवाना बना दो परवाना बना दोा बना दू घरवाना उसके अंदर क्या दम होगा दिया अगर अकड़े सूरज का रुतबा क्या कम होगा जमी का तू एक दर्रा आसमा का की मैं तारा घूमकी तू एक मुहूर्त मैं हूँ जलता अंगारा पिघल जाएगी पल में दिखा दूम अगर नजारा पिघल जाएगी पल में दिखा दूम अगर नजारा तू तो है एक नाजुक कश्ती इश्क का मैं हूं धारा इश्क का मैं हूँ धारा इश्क का मैं हूं धारा आदम की औरत तो किया पैदा बड़ा अब कौन है खुद सोच खुद पर क्यों हुई के में पना कोई जवान तो हरिंद के हुक्मों पे चली कोई रईत तो बेटे की हिदायत में ढली हिदायत में ढली आज़ाद है तो कब तू से निकली से निकली अगर आज़ाद हुई भी तो बन गई फिसली उम्र पर फिर न संभल पाई तू अगर फिसली सार संसार में भटकी जो मकासे निकली मका मकासे निकली जो मकासे निकली, निकली। नाजुक डाली नाजुक डाली नाजुक डाली तुझको चाहिए कोई न कोई भाली लुट जाएगी अगर न कोई करे तेरी रखवा तुझ में जुलत कहा तुझ में जुलत कहा तो खतरे उठा ले कुछ में हिम्मत कहा के तू खुद को संभाले कुछ में ताकत कहा के तू खुद को बचा ले खैर जो अपनी चाहे खैर जो अपनी चाहे ना आगे बात बढ़ाना ना आगे बात बढ़ाना शमा तो भी चाहूँ तो बना पल भर में परवाना बना दो परवाना बना दो परवाना बना दो परवाना दो करवाना बना दो करवाना बना दो करवाना बना दो करवाना बना दो करवाना बना दो करवाना बना दो करवाना आज जमीला पहली बार हारी है लेकिन आज हारकर भी हमको जो लुत्फ आया है जिंदगी में पहले कभी नहीं आया खान जी आइए mm. आप? आपने हमें अपना शायदा बना लिया मोहतर जिंदगी में बड़े से बड़े कव्वालों को हमने शिकस्त दी हंसी से हंसी नाचने और गाने वाले के घुंघरू को अपनी आवाज की तलवार से यू काट डाला लेकिन किसी ने इस तरह हंसते हुए अपनी हार को तस्लीम नहीं किया जिस तरह आपने किया है खान साहब आज हमारी हार नहीं दरअसल हमारी जीत हुई है जी वो कैसे मैं मुदत से आपकी आवाज की कायल हूं। <laughs> मैंने बहुत बार आपसे मुलाकात करने की कोशिश की <laughs> लेकिन नहीं अल्लाह का शुक्र है आपसे मुलाकात नहीं हुई जी जहां खुदा ना खास सिखाने से पहले आपसे मुलाकात हो जाती तो हम आपके सामने इस तरह गाथ हो सकते थे क्यों क्यों क्योंकि कुदरत क्यों ने आपको इतना हसी बनाया है कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए <laughs> ऐसे जैसे किसी ने संगे मरमर की मूर्ति में जान डाल दी हो के सांचे में ढला हुआ खूबसूरत चेहरा हाय ये नीली खूबसूरत झील जैसी आंखें जी चाहता है इनमें डूब जाऊ डूब जाऊ हमारी तमन्ना पूरी हुई कैसी तमन्ना अड़तालीस घंटे से हम आपको अपने सीने से लगाने के लिए बेकरार थे स घंटे आप चूँ क्यों नहीं उस बदमाश ने भी यही कहा था किस बदमाश ने है एक गुंडा मवाली कौन मैं कामिन आइए ऑटोग्राफ प्लीज अरे बाबा ये सामने होटल में ऐसे क्या देख रहे हो बहुत खूबसूरत है छे छे छे बाबा इस बुढ़ापे में क्या ऐसी बातें करते हो बाबा अरे मैं लड़की की बात थोड़े कर रहा हूँ फिर हीरो का हार है हार और कर दे इसको पार तो फिर ले आखे चार ले चलिए चलिए <laughs> क्या हार है यार अपन ने जो हार देखा तूने भी देखा क्या मार के लाएगा